पत्थरावली तीन सौ स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित मरी 12 अक्टूबर अठारह सौ संतानबे अभिन्न हृदय कल मैं तुमको विस्तृत पत्र लिख चुका हूँ कोई कोई विषयों में विशेष निर्देश देना आवश्यक समझता हूँ पहला जो लोग धन एकत्र कर भेजेंगे उसका प्राप्ति स्वीकार मठ से होना चाहिए दूसरा रसीद की दो प्रतियाँ होनी चाहिए एक प्रति उसे दी जाएगी और दूसरी प्रति मठ में रखेंगी एक बड़े रजिस्टर में धन एकत्र करने वालों के नाम तथा पते लिपिबद्ध कर रखने होंगे चौथा मठ के कोष में जो रुपये जमा होंगे उनके पैसे पैसे का हिसाब रखना आवश्यक होगा और शारदा तथा अन्यों को जो दिया जा रहा है उनसे उसका पूरा हिसाब लेना होगा हिसाब न रहने के कारण मुझे चोर न बनना पड़े बाद में उस हिसाब को छपा कर प्रकाशित करना होगा पांचवा तुरंत एक वकील के पास जाकर उसकी राय से यह वसीयतनामा लिख दो कि मेरे तथा तुम्हारे मरणोपरान्त हरी एवं शरत मठ की संपत्ति के अधिकारी होंगे अंबाला से हरिप्रसन्न आदि के पहुंचने का अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है दूसरा पत्र मास्टर महाशय को दे देना इति विवेकानंद 375 सौ पचहत्तर श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्री माँ को लिखित लाला हंसराज जी का मकान रावल पिंडी बारह अक्टूबर अठारह सौ संतानवे प्रिय माँ महेंद्र गुप्त या मास्टर महाशय श्रेष्ठ बॉर्न मौन अमी मित्र ठीक चल रहा है अब आपने यथार्थ कार्य प्रारंभ किया है ये वीर अपना आत्म विकास कीजिए जीवन क्या निद्रा में ही व्यतीत होगा समय तो व्यतीता जा रहा है शाबाश यही तो मार्ग है आपने जो पुस्तिका प्रकाशित की है तदर्थ असंख्य धन्यवाद उसका जो आकार है उससे व्यय का निर्वाह हो सकेगा या नहीं मैं यही सोच रहा हूं फिर भी लाभ हो अथवा नहीं इस पर ध्यान न दें उसे प्रकाश में तो आने दीजिए इसके लिए एक और जहां आपको असंख्य आशीर्वाद प्राप्त होंगे दूसरी ओर उनसे भी कहीं अधिक आपको अभिशाप मिलेंगे संसार में यही रीति सदा से चली आ रही है यही तो वास्तविक समय है भगवदास्थित विवेकानंद तीन सौ छिहत्तर को लिखित प्रिय कुमारी नॉवेल अधिक भावुकता कार्य में बाधा पहुंचती है वद्रादपी कठोराणी मृदुनी निकुसमादपि यह हमारा मंत्र होना चाहिए मैं शीघ्र ही स्टडी को पत्र दूंगा उसने तुमसे यह ठीक ही कहा है कि आपत्ति पड़ने पर मैं तुम्हारे समीप रहूँगा भारत में यदि मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी मिले तो तुम्हें उसका समग्र अंश प्राप्त होगा यह तुम निश्चित जानना कल मैं लाहौर जा रहा हूँ वहाँ पहुँचकर स्टडी को पत्र लिखूँगा काश्मीर महाराज की ओर से कुछ जमीन प्राप्त होने की आशा है तदर्थ मैं गत पंद्रह दिनों से यहाँ पर हूँ यदि मुझे यहाँ रहना पड़ा तो आगामी गर्मी के दिनों में पुनः काश्मीर जाने का विचार है एवं वहाँ पर कुछ कार्य प्रारंभ करने की अभिलाषा है मेरा असीम स्नेह ग्रहण करना तुम्हारा विवेकानंद स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित लाहौर ग्यारह नवंबर अठारह सौ संतानवे अभिन्न हृदय लाहौर में व्याख्यान किसी तरह समाप्त हो गया दो एक दिन के अंदर देहरादून रवाना होना है तुम लोगों की असम्मति तथा और भी अनेक बाधाओं के कारण सिंध यात्रा इस समय मैंने स्थगित कर दी है विलायत से आई हुई मेरी दो चिट्ठियों को किसी ने में खोला है अतः अब मुझे पत्र न भेजना खेतरी से जब मैं पत्र दूं, तब भेजना यदि तुम उड़ीसा जाना चाहो तो इस प्रकार की व्यवस्था करके जाना कि जिससे कोई व्यक्ति तुम्हारा प्रतिनिधि होकर समस्त कार्यों का संचालन कर सके जैसे कि हरि स्वामी तुरानंद यह कार्य कर सकता है इस समय मैं प्रतिदिन खास कर अमेरिका से पत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ शायद वह वसीयतनामा जो हरी एवं शरद के नाम करना था अब तैयार हो गया है एक समिति स्थापित कर सदानंद तथा सुधीर को यहाँ छोड़ जाने की इच्छा है इस बार व्याख्यान नहीं देना है एकदम सीधा राज पुताना जा रहा हूँ मठ स्थापित किए बिना और कुछ नहीं करना है निमित्त व्यायाम के बिना शरीर कभी ठीक नहीं रहता है अधिक बातें करने के फलस्वरूप ही बीमार हो जाता हूँ यह निश्चित जानना सबसे मेरा प्यार कहना इति सस्ने तुम्हारा विवेकानंद तीन सौ अठहत्तर स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित लाहौर पंद्रह नवंबर अठारह सौ संतानवे संभवतः तुम्हारा तथा हरि का स्वास्थ्य अब ठीक होगा अत्यंत धूमधाम के साथ लाहौर का कार्य समाप्त हो चुका है अब मैं देहरादून रवाना हो रहा हूँ सिंध यात्रा स्थगित कर दी गई है दिनों लाटू तथा कृष्णलाल लाल जयपुर पहुँचे हैं या नहीं अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है मठ के खर्च के लिए बाबू नागेंद्र गुप्त महोदय यहाँ से चंदा एवं दान की रकम को एकत्र कर भेजेंगे उनके पास रसीद की किताबें भेज देना मरी रावलपिंडी तथा सियाल कोट में से तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है अथवा नहीं मुझे सूचित करना इस पत्र का उत्तर द्वारा पोस्ट मास्टर देहरादून इस पते पर देना अन्य पत्रादि देहरादून से मेरे मित्र मेरे पत्र मिलने पर भेजना मेरा स्वास्थ्य ठीक है रात में दो एक बार उठना पड़ता है नींद भी ठीक आती है अधिक व्याख्यान देने पर भी नींद की कोई हानि नहीं होती है साथ ही व्यायाम भी प्रतिदिन जारी है कोई गड़बड़ी नहीं है अब कमर कसकर जुट जाओ एवं दूनी शक्ति के साथ कार्य करो उस बड़ी जगह पर चुपचाप दृष्टि रखना इसी समय वहीं पर महोत्सव श्री राम कृष्ण का जन्मोत्सव करने की यथोचित व्यवस्था की जा रही है सबसे मेरा प्यार कहना अति सस्नेह तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च मास्टर महाशय यदि बीच बीच में हम लोगों के बारे में ट्रिब्यून में लिखते रहें तो बहुत ही अच्छा हो फिर तो लाहौर में हलचल बंद नहीं होगा अब पर्याप्त उत्साह है भलीभांति सोच विचार कर रुपये पैसे खर्च करना तीर्थयात्रा का भार अपने ऊपर तथा प्रचार आदि का व्यय मठ से हो विवेकानंद तीन सौ श्रीमती इंदुमती मित्र को लिखित लाहौर पंद्रह नवंबर अठारह कल्याणिया माँ यह अत्यंत दुख का विषय है कि इच्छा होने पर भी अब की बार सिंध जाकर तुम लोगों से मिलना संभव न हो सका पहला कारण यह है कि कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर जो कि इंग्लैंड थे यहाँ आकर आज प्राय नौ महीने से मेरे साथ घूम रहे हैं देहरादून में जमीन खरीद कर एक अनाथालय स्थापित करने के लिए विशेष उत्सुक है उनका विशेष आग्रह है कि मैं वहाँ जाकर उक्त कार्य प्रारंभ करूं इसलिए देहरादून गए बिना मेरा छुटकारा नहीं है दूसरा यह है कि मूत्राशय में गड़बड़ी हो जाने के कारण मुझे अपने जीवन पर भरोसा नहीं है मैं अभी भी यह चाहता हूं कि कलकत्ते में एक मठ स्थापित हो किंतु उसकी कुछ भी व्यवस्था मैं नहीं कर पाया हूं साथ ही देशवासियों ने इससे पूर्व हमारे मठ में जो सहायता प्रदान करते थे वह भी बंद कर दी है उनका ख्याल है कि इंग्लैंड से पर्याप्त मात्रा में धन लेकर मैं लौटा हूँ इतना ही नहीं इस वर्ष श्री रामकृष्ण महोत्सव तक होना नितांत कठिन है क्योंकि विलायत हो आने के कारण राष्ट्रमढ़ी के उत्तराधिकारी मुझे बगीचे में नहीं जाने देंगे अतः राजपुताना आदि स्थलों में मेरे जो दो चार मित्र हैं उनसे मिलकर कलकत्ते में अपना एक केंद्र निर्माण करने के लिए आप्राण प्रयास करना मेरा प्रथम कर्तव्य है इन सब कारणों से नितान्त दुख के साथ इस समय सिंध यात्रा स्थगित करनी पड़ी राजपुताना तथा काठियावाड़ों होकर लौटते समय जाने का विशेष प्रयास करूंगा। तुम दुखित न होना एक दिन के लिए भी मैं तुम लोगों को नहीं भूला हूं। किंतु कर्तव्य पालन करना पहले उचित है कलकत्ते में एक मठ स्थापित हो जाने पर मैं निश्चिंत हो जाऊँगा तभी मुझे यह भरोसा हो सकता है कि जीवन भर दुख कष्ट उठाकर मैंने जो कुछ कार्य किया है मेरे शरीरांत के बाद वह समाप्त नहीं हो जाएगा आज ही देहरादून रवाना हो रहा हूँ वहाँ पर सात एक दिन रहने के बाद रात पुताना और फिर वहां से काठियावाड़ आदि जाने का विचार है तुम्हारा सावेकानंदी श्रीमती इंदुमती मित्र को लिखित देहरादून चौबीस नवंबर अठारह सौ संतानवे कल्याणिया माँ तुम्हारा तथा हरिपत पत्र का पत्र यथा समय प्राप्त हुआ तुम लोगों के दुखी होने का पर्याप्त कारण है क्या किया जाए तुम भी बताओ मैं देहरादून जिस कार्य से आया था वह भी निष्फल हुआ सिंध भी नहीं जा सका प्रभु की जो इच्छा अब राजपुताना तथा तो काठियावाड़ होकर सिंध होता हुआ कलकत्ते लौटने की इच्छा है मार्ग में एक और विघ्न होने की संभावना है यदि वह न हो तो निश्चिंत ही मैं निश्चित ही मैं सिंध ये आ रहा हूँ छुट्टी लेकर बिथा ही है हैदराबाद आने आदि में अवश्य ही बहुत कुछ असुविधा हुई होगी बर्दाश्त किया हुआ थोड़ा सा भी कष्ट महान फल का जनक होगा आगामी शुक्रवार को यहाँ से मैं रवाना हो जाऊँगा एवं सहारनपुर होकर एकदम राजपुताना जाने का विचार है मेरा स्वास्थ्य अब ठीक है आशा है कि तुम लोग भी सकुशल हो गए यहाँ पर तथा देहरादून के समीप प्लेग फैलने के कारण बहुत गड़बड़ी मची हुई है इसलिए हम लोगों को भी बहुत कुछ असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा भविष्य में करना पड़ेगा मठ के पते पर पत्र देने से मैं जहाँ कहीं भी रहूँ मुझे वह पत्र मिल जाएगा हरिपद तथा तुम मेरा स्नेह तथा विशेष आशीर्वाद जानना इति साशीर्वाद तुम्हारा विवेकानंद मास्टर महाशय को लिखित देहरादून चौबीस नवंबर अठारह सौ संतानवे प्रियम आपके दूसरे पत्रक वचनामृत के कुछ पृष्ठ के लिए अनेकानेक धन्यवाद वह निश्चय ही आश्चर्यजनक है यह आयोजन नृतांत मौलिक है किसी महान आचार्य के जीवन चरित्र लेखक की मनोभावों की छाप पड़े बिना जनता के सामने कभी नहीं आया पर आप वैसा करके दिखा रहे हैं इसकी शैली नवीन और निश्चित रूप की है साथ ही भाषा की सरलता एवं स्पष्टता के लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है पत्र को पढ़ने से मुझे कितना हर्ष हुआ है मैं उसका यथार्थ शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो सचमुच हर्ष से उन्मत्त हो उठता हूँ यह बात विचित्र है ना हमारे गुरु और प्रभु इतने मौलिक थे कि हमसे हम में से प्रत्येक को या तो मौलिक बनाना बनना पड़ेगा या कुछ नहीं अब मेरी समझ में आया कि उनकी जीवनी लिखने का प्रयत्न हम में से किसी ने क्यों नहीं किया यह महान कार्य आपके लिए सुरक्षित था वे निश्चित ही आपके साथ हैं प्रेम और नमस्कार के साथ आपका विवेकानंद पुनश्च सक्रेटिस के वार्तालाप में प्लेटो ही प्लेटो की छाप है परंतु आप स्वयं तो इसमें अदृश्य ही हैं साथ ही उसका नाटकीय पहलू परम सुंदर है यहाँ और पश्चिम दोनों जगह लोग इसे बहुत पसंद करते हैं विवेकानंद स्वामी प्रेमानंद को लिखित देहरादून चौबीस नवंबर अठारह सौ संतानवे प्रिय बाबू राम हरी प्रसन्न से तुम्हारे विषय में सब समाचार मुझे मिले यह सुनकर मैं बहुत खुश हूं कि राखाल एवं परी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं इस समय टिहरी के बाबू रघुनाथ भट्टाचार्य गले के दर्द से बहुत कष्ट उठा रहे हैं बहुत दिनों से गर्दन के पिछले भाग में दर्द से मैं भी पीड़ित हूं। अगर तुम्हें बहुत पुराना घी मिल सके तो थोड़ा उसको देहरादून भेज देना और थोड़ा मुझको खेतड़ी के पते से भेज देना शरत वकील या हाबू के यहाँ वह तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा पता लिखना बाबू रघुनाथ भट्टाचार्य देहरादून पश्चिमोत्तर प्रांत और वह उनके यहाँ पहुँच जाएगा परसों मैं सहारनपुर के लिए प्रस्थान करूँगा वहाँ से फिर राजपुताना सस्नेह तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च मेरा सबको प्यार